संवेदनाओं संवेदनाओ के पंख ब्लॉग की, की एक, एक और पेशकश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में एक बार फिर खुल रहा है बाल कहानियों का पिटारा और ये निकली एक कहानी सापड़ सपड़ू सापड़ सपड़ू नाम का एक लड़का था घर में वही एक था जो पढ़ने जाता था सापड़ सपड़ और बच्चों के साथ रोज घर से स्कूल जाने के लिए निकलता लेकिन बीच में खेलने के लिए रुक जाता उसका खेल भी बड़ा मज़ेदार था उसका खेल था मिट्टी में लोटना खुद पर मिट्टी डालना और मिट्टी उछालना एक दिन सापर सपड़ू की माँ को बहुत तेज बुखार आ गया तो उसके पिता सापर को स्कूल से बुलाने के लिए गए पर ये क्या? सापर सपड़ू तो बीच रास्ते में ही मिट्टी में लोट पोट करता मिल गया उसके पिताजी बहुत गुस्सा हुए और उसे पकड़कर घर ले आए और कहा कल से तेरा स्कूल जाना बंद सापड़ सपड़ू जानवर चराने के लिए जाने लगा पर इससे उसका मिट्टी में खेलना बंद नहीं हुआ वह अपनी खेल की जगह पर पहुंचकर जानवरों को छोड़ देता और खुद मिट्टी में लोड पोट करने लगता एक दिन तेज बारिश हुई सापड़ सपड़ू जानवरों को लेकर घर आ गया पर बारिश में पूरा भीग चुका था फिर वो दो तीन दिन बाद जानवर चराने गया जानवरों को छोड़कर वह खेलने की तैयारी करने लगा लेकिन आज गाय भैंस बछड़े बछड़ी सब उसके आसपास मंडराने लगे वह उनको भगाता और फिर वे उसके पास आ जाते वह जिधर भी जाता जानवर भी उसी तरफ रंभाते हुए आ जाते उसकी समझ में कुछ नहीं आया तो वह घबराकर घर की तरफ जाने लगा सभी जानवर उसके पीछे हो गिए वो तेज चलने लगा जानवर भी तेज चलने लगे वो भागने लगा जानवर भी भागने लगे सापड़ सपड़ू पीछे देखता जाता और भागता जाता पर जानवरों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा सापड़ू पूरी तरह से डर गया और रोने लगा रोते भागते डरते हाँफते वह घर के अंदर घुस गया और उसने जल्दी से किवाड़ बंद कर लिए खिड़कियों से गाय भैंस झाकने लगे सापर सपड़ू नीचे मुंह करके रोता रहा कुछ देर बाद जब उसकी माँ आई तो ये हालत देखकर चकराई जानवरों को अपनी अपनी जगह पर बांधा और सापर, सापर सपड़ू से, से दरवाजा खुलवाया मां को मा देख, देख सापर, सापर सपड़ू और जोर जोर, जोर से रोने लगा और उसने, उसने बताया कि आज सब जानवर उसके पीछे पड़ गए मां ने पूरी, पूरी कहानी, कहानी सुनी पर उसकी समझ में कुछ नहीं आया फिर अचानक उसने कहा जानवर तेरे पीछे लग गए सिसकियों के बीच सापर ने जवाब दिया हाँ माँ हाँ, मा, यही तो कह रहा हूँ मैं माँ ने कहा देखो तो पीछे मुड़ जरा अरे सापर, तेरी पीठ पर तो लंबी लंबी घास हो गई है तुम्हारी पीठ की मिट्टी पर जब पानी बरसा तो चारा उगाया है इस बीच घर के और लोग भी लौट आए कुछ आस पड़ोस के लोग भी आ गए सब, सब पीठ पर, पर चारे को देखकर देख देख हंस रहे थे सापर सपड़ू जोर जोर, जोर से, से रोता रहा फिर माँ दांतली, दांतली लाई, लाई, लाई और उससे, उससे चारे को काट दिया घास कटते ही सापर सपड़ू वहाँ से भागा सब ने कहा अरे अरे अरे कहाँ जा रहे हो तुम सापर सपड़ू जोर से चिल्लाया नहाने! अभी, अभी आप सुन, आप सुन रहे, रहे थे, थे। बाल, बाल कहानी सापर सापड़ सपड़ू सपड़। वाचक स्वर भारती परिमल